कृष्ण के लिए समत्व बुद्धि समस्त योग का सार इसके पूर्व के सूत्रों में भी अलग अलग द्वारों से समत्व बुद्धि के मंदिर में ही प्रवेश की योजना कृष्ण ने कही है इस सूत्र में भी पुनः किसी और दिशा से वे समत्व बुद्धि की घोषणा करते हैं बहुत बहुत रूपों में समत्व बुद्धि की बात करने का प्रयोजन है प्रयोजन है भिन्न भिन्न भांति भांति प्रवृत्ति और प्रकृतियों के लोग सम बुद्धि का परिणाम तो एक ही होगा लेकिन यात्रा भिन्न भिन्न होगी हो सकता है कोई सुख और दुख के बीच समबुद्धि को साधे लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सुख और दुख के प्रति किसी व्यक्ति की संवेदनशीलता ही बहुत कम हो हम सबकी संवेदनशीलताए सेंसिविटीज अलग अलग है हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए सुख और दुख उतने महत्वपूर्ण द्वार ही न हो यश और अपयस ज्यादा महत्वपूर्ण हो आप कहेंगे कि यश तो सुखी है और अपयस दुखी है नहीं थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो फर्क ख्याल में आ जाएगा ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति यश पाने के लिए कितना ही दुख झेलने को राजी हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपयस न मिले इसलिए कितना ही दुख झेलने को राजी हो जाए इससे उल्टा भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने सुख के लिए कितना ही अपयस झेलने को राजी हो जाए ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दुख से बचने के लिए कितना ही यश खोने को राजी हो जाए तो जिसके आ, जा लिए अपयस और यश ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए सुख और दुख का द्वार काम नहीं करेगा उसके लिए यस और अपयस में सम्बुद्धि को साधना पड़ेगा वही साधना पड़ेगा हमें जो हमारा चुनाव है जो हमारा द्वंद है हम सबके द्वंद अलग अलग है ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए अपयश यस का भी कोई मूल्य न हो लेकिन मित्रता और शत्रुता का भारी मूल्य हो एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि मित्र के लिए हजार तरह के यश खोने को राजी हो जाए और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि यश के लिए हजार मित्रों को खोने के लिए राजी हो जाए तो जिस व्यक्ति के लिए मित्र और शत्रु महत्वपूर्ण बात है उसे न यश महत्वपूर्ण है न सुख न दुख महत्वपूर्ण है न अपय उसके लिए मित्रता और शत्रुता के बीच ही समत्व को साधना होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है द्वंद्व वही द्वंद्व आपके लिए मार्ग बनेगा दूसरे का द्वंद आपके लिए मार्ग नहीं बनेगा एक व्यक्ति हो सकता है जिसे सौंदर्य का कोई बोध ही ना हो बहुत लोग जिन्हें सौंदर्य का कोई बोध ही नहीं वे भी दिखलाते हैं कोई सौंदर्य का बोध है और अगर उनके पास थोड़े पैसे की सुविधा है तो वे भी अपने घर में वनगाग के चित्र लटका सकते हैं और पिकासों की पेंटिंग्स लटका सकते हैं लेकिन फिर भी सौंदर्य का बोध और बात है जिसे सौंदर्य का बोध है उसके लिए द्वंद कुरूपता और सौंदर्य के बीच संतुलन का होगा सभी को वो बोध नहीं है सौंदर्य का बोध रविनाथ जैसे किसी व्यक्ति को होता है तो उस बोध के परिणाम ये होते हैं कि छोटा सा असौंदर्य भी सहना कठिन हो जाता छोटा सा बहुत छोटा सा जिस पर हमारी दृष्टि बिना जाए वो भी रविन्द्रनाथ को असह हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति थोड़ा इर्चा तिरछा भी रविन्द्रनाथ के पास आके बैठ गया तो वे बेचैन हो जाएंगे जरा सा अनुपात अगर ठीक नहीं है तो उन्हें बड़ी कठिनाई शुरू हो जाएगी एक व्यक्ति अगर जोर की आवाज में बोल दे और सुंदरी खो जाए आवाज का संगीत खो जाए तो रविन्द्रनाथ को पीड़ा हो जाएगी और हो सकता है आपको जोर से बोलना महज आदत हो आपको कोई बोध ही ना हो प्रत्येक व्यक्ति के बोध तंतु भिन्न भिन्न हैं हम सभी के पास अपना अपना द्वंद्व है तो समझें कि अपना द्वंद्व ही अपना द्वार बनेगा इसलिए कृष्ण हर द्वंद्व की बात करते हैं इस सूत्र में वो कहते हैं मित्र और शत्रु के बीच जो सम है अर्जुन के लिए यह सूत्र उपयोगी हो सकता है अर्जुन के लिए मित्रता और शत्रुता कीमत की बात छतरी के लिए सदा से रही बहुत संवेदनशील छतरी अपनी जान दे दे वचन न छोड़े मित्र को दिया गया वायदा पूरा करे चाहे प्राण चले जाएं, अगर वणिक बुद्धि का व्यक्ति हो तो एक पैसा बचा ले चाहे हजार वचन चले जाएं, हजार मित्र खो जाए बुरे भले की बात नहीं अपना अपना अपना है, सुना है मैंने राजस्थान में एक लोक कथा है एक गांव में गांव के राजपूत सरदार ने गांव भर में खबर रखी रख छोड़ी कि कोई मूछ बड़ी ना करे खुद मूछ बड़ी कर रखी और अपने दरवाजे पर तखड़ डाल के बैठा रहता और गांव में खबर कर रखी है कोई मूंछ ऊंची करके सामने से न निकले अगर मूंछ भी हो तो नीची कर ले गांव में एक नया वणिक आया है नया वैश्य आया उसने नई दुकान खोली उसको भी मुछ रखने का शौक है पहली बार राजपूत के सामने से निकल रहा है राजपूत ने कहा पुत्र मूछ नीचे कर लो शायद तुम्हें पता नहीं मेरे दरवाजे के सामने मुछ ऊंची नहीं जा सकती वनिक पुत्र ने कहा मूछ तो ऊंची ही जाएगी तलवारें खिंच गई राजपूत दो तलवार लेकर बाहर आ गया राजपूत था इसलिए दो लाया एक वणिपुत्र के लिए एक अपने लिए वणिक पुत्र ने तलवार देखी कभी पकड़ी तो नहीं सिर्फ मुंछ ऊंची रखने का शौक था सोचाई झंझट हो गई वणिक पुत्र ने कहा ठीक है खुशी से इस युद्ध में मैं उतरूंगा लेकिन एक प्रार्थना कि जरा मैं घर होके लौटा उस राजपुत ने कहा किस लिए वणित पुत्र ने कहा आपको भी ठीक जेचे तो आप भी यही करे हो सकता है मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे मेरी पत्नी और बच्चे दुखी न उनके मैं गर्दन काट के आता हूं अगर आपको भी जस्ती हो बात हो सकता है आप मर जाएं तो आप अपनी पत्नी और बच्चों की गर्दन काटने फिर हम लड़े मौस राजपूत ने कहा बात ठीक है पुत्र अपने घर गया राजपूत ने भीतर जाके गर्दने साफ कर दी बाहर आके बैठ गया थोड़ी देर में वणित पुत्र मूछ नीचे करके लौट आया उसने कहा मैंने सोचा नाहक झंझट क्यों करनी जरा से मुछ को नीचे करने के लिए उपद्रव क्यों करना ये तुम्हारी तलवार संभालो उस राजपूत ने कहा तुम आदमी कैसे हो मैंने अपनी पत्नी और बच्चे साफ कर दिए तो उस वणिक पुत्र ने कहा कि फिर तुम जानते नहीं कि वणिक का अपना गणित होता है हमारा अपना हिसाब है प्रत्येक व्यक्ति का टाइप है और प्रत्येक व्यक्ति के रुझान हैं, और प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलताएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जीवन का महत्वपूर्ण द्वंद्व है और हरेक को अपना द्वंद्व देख लेना चाहिए कि मेरा द्वंद्व क्या है प्रेम और घृणा मेरा द्वंद्व है मित्र शत्रुता मेरा द्वंद्व है धन निर्धनता मेरा द्वंद्व है यश अपय मेरा द्वंद्व है सुख दुख ज्ञान अज्ञान शांति अशांति मेरा द्वंद्व क्या है और जो भी आपका द्वंद्व हो कृष्ण कहते हैं उस द्वंद्व में सम्बुद्धि को उपलब्ध होना मार्ग है ध्यान रहे दूसरे के द्वंद में आप संबुद्धि को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं अपने ही द्वंद्व का सवाल दूसरे के द्वंद में आपको समबुद्धि लाने में जरा भी कठिनाई नहीं पड़ेगी आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है अगर आपकी जिंदगी में कभी यश का ख्याल नहीं पकड़ा अगर आपको कभी राजनीति का प्रेत सवार नहीं हुआ यश का तो आप कहेंगे कि ठीक है इलेक्शन जीते के हारे इसमें तो हम सम ही रहते हैं इसमें कोई हमें कठिनाई नहीं आपको कभी वो भूख नहीं पकड़ा हो तो आप बिल्कुल संबुद्धि बता सकते हैं लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आप बताएं असली सवाल वो है कि जिसे भूत पकड़ा हो आपका अपना भूत क्या है आपका अपना प्रेत क्या है जो आपका पीछा कर रहा है उसकी ठीक पहचान जरूरी इसलिए कृष्ण अलग अलग सूत्र में अलग अलग प्रेतों की चर्चा कर रहे हैं और यहां कहते हैं कि मित्र और शत्रु के बीच संभाव बड़ी कठिनाई एक बार धन और निर्धनता के बीच सम्भाव आसान क्योंकि धन निर्जीव वस्तु है इसे थोड़ा ठीक से समझ लेंगे एक बार यश और अपयस के बीच सम्भाव आसान है क्योंकि यश और अपयस आपकी निजी बात है लेकिन मित्र और शत्रु के बीच संभाव रखना बहुत कठिन है क्योंकि एक तो निजी बात नहीं रही कोई और भी सम्मिलित हो गया मित्र और शत्रु भी सम्मिलित हो गए आप अकेले ना रहे दूसरा भी मौजूद हो गए और इसलिए भी महत्वपूर्ण और कठिन है कि धन जैसी निर्जीव वस्तु नहीं है सामने आप सोने को और मिट्टी को समान समझ रहे हैं एक बार तो बहुत कठिनाई नहीं है क्योंकि दोनों जड़ हैं। लेकिन मित्र और शत्रु दोनों जीवंत हैं चेतन है उतने ही जितने आप आपके ही तल पर खड़े हुए लोग आप जैसे ही लोग कठिनाई जटिलता ज्यादा है इसलिए मित्र और शत्रु के बीच संभाव रखने की क्या प्रक्रिया होगी कौन रख सकेगा मित्र और शत्रु के बीच संभाव उसको ही कृष्ण योगी कहते हैं कौन रख सकेगा तो इसके थोड़े से सूत्र ख्याल में ले ले एक जो व्यक्ति अपने लिए किसी का भी शोषण नहीं करता जो व्यक्ति अपने लिए किसी का भी शोषण नहीं करता वही व्यक्ति मित्र और शत्रु के बीच संभाव रखने में सफल हो पाएगा आप मित्र कहते ही उसे हैं जो आपके काम पड़ता है कहावत है कि मित्र की कसौटी तब होती है जब मुसीबत पड़े जो आपके काम पर जाए उसे आप मित्र कहते हैं जो आपके काम में बाधा बन जाए उसे आप शत्रु कहते हैं और तो कोई फर्क नहीं है इसलिए मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है अगर काम में बाधा डाले और शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है अगर काम में सहयोगी बन जाए अगर आपका कोई भी काम है तो आप संभावना रख सकेंगे मित्र और शत्रु के बीच वही संभावना रख सकता है जो कहता है तो मेरा कोई काम ही नहीं जिसमें कोई सहयोगी बन सके और जिसमें कोई विरोधी बन सके जो कहता है इस जिंदगी को मैं नाटक समझता हूं काम नहीं जो कहता है ये जिंदगी मेरे लिए सपने जैसी है सत्य नहीं जो कहता है ये जिंदगी मेरे लिए रंगमंच है यहां मैं खेल रहा हूं कोई काम नहीं कर रहा हूं जो थोड़ा भी गंभीर है जीवन के प्रति और कहता है कि ये काम मुझे करना है वो शत्रुओं मित्रों के बीच कभी भी संभाव को उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि काम ही कहेगा कि मित्रों के प्रति भिन्न भाव रखो शत्रुओं के प्रति भिन्न भाव रखो अगर मुझे कुछ भी करना है इस जमीन पर अगर मुझे कोई भी ख्याल है कि मैं कुछ करना चाहता हूं तो फिर मैं मित्र और शत्रु के बीच संभावना रख सकूंगा मित्र और शत्रु के बीच संभाव तभी हो सकता है जब मेरा कोई काम ही नहीं है इस पृथ्वी पर मुझे कहीं पहुंचना नहीं है मुझे कुछ करके नहीं दिखा देना है इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल निठल्ला और निष्क्रिय बैठ जाऊं तो मित्र और शत्रु के बीच संभाव हो जाएगा अगर मैंने निठल्ला बैठना भी अपनी जिंदगी का काम बना लिया तो कुछ मेरे मित्र होंगे जो निठल्ले बैठने में सहायता देंगे और कुछ मेरे शत्रु हो जाएंगे जो बाधा डालेंगे। इसका ये अर्थ नहीं इसका इतना ही अर्थ है कि काम तो मैं करता ही रहूंगा लेकिन ये जिद ये अहंकार मेरे भीतर ना हो कि ये काम मुझे करके ही रहना तो फिर ठीक है जो काम में सांथ दे देता है उसका धन्यवाद और जो काम में बाधा दे देता है उसका भी धन्यवाद जो रास्ते से पत्थर हटा देता है उसका धन्यवाद और रास्ते पे जो पत्थर बिछा देता है उसका भी धन्यवाद न मुझे कहीं पहुंचना है न मुझे कुछ कर लेना है जीता हूं परमात्मा जो काम मुझसे लेना चाहे ले ले जितना मुझसे बन सकेगा कर दूंगा कोई ऐसी जिद नहीं है कि ये लक्ष्य पूरा होना ही चाहिए तो फिर मित्र और शत्रु के बीच कोई बाधा नहीं रह जाती फिर समान हो जाती है बात तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूँ की जिस व्यक्ति को भी जीवन को एक काम समझ लेने की ना समझी आ गई हो और जिसे ऐसा ख्याल हो कि उसे जिंदगी में कुछ करके जाना है वो शत्रु और मित्र निर्मित करेगा ही और वो संभाव भी न रख सकेगा दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि शत्रु और मित्र के बीच संभाव रखने तभी संभव है जब आपके भीतर वो जो प्रेम पाने की आकांक्षा है वो विदा हो गई हो दूसरी बात भी ठीक से समझ लें हम सब के मन में मरते क्षण तक भी प्रेम पाने की आकांक्षा विदा नहीं होती पहले दिन बच्चा पैदा होता है तब भी वो प्रेम पाने के लिए आतुर होता है उतना ही जितना बूढ़ा मरते वक्त आखिरी सांस लेते वक्त होता है प्रेम पाने की आतुरता बनी रहती ढंग बदल जाते हैं लेकिन प्रेम कोई करे मुझे कोई मुझे प्रेम दे प्रेम का भोजन न मिलेगा तो मैं भूखा होकर मर जाऊंगा मुश्किल में पड़ जाऊंगा एक बार शरीर को भोजन न मिले तो हम सह पाते हैं लेकिन अगर चित्त को भोजन न मिले प्रेम चित्त का भोजन है चित्त को प्राण मिलते हैं प्रेम से तो जब तक जरूरत है प्रेम की तब तक, तक मित्र और शत्रु को एक कैसे समझिएगा सम कैसे हो जाइएगा तथस्थ कैसे होंगे मित्र वह जो प्रेम देता है शत्रु वह जो प्रेम नहीं देता है तो जब तक आपकी प्रेम की आकांक्षा से से कि कोई मुझे प्रेम दे और ये बड़े मजे की बात है कि दुनिया में सारे लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें प्रेम दे शायद ही कोई चाहता है कि मैं किसी को प्रेम दू इसको थोड़ा बारीकी से समझ लेना उचित होगा हम सबको ये भ्रम होता है कि हम प्रेम देते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि आपको लौटे में प्रेम मिल जाए तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं देते नहीं आप सिर्फ व्यवसाय में संलग्न होते हैं मैं अगर आपको प्रेम देता हूं सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेम चाहता हूं और बिना प्रेम दिए प्रेम नहीं मिलेगा तो मैं सिर्फ सौदा कर रहा हूं मेरी चेष्टा तो प्रेम पाने की है देता हूं इसलिए कि बिना दिए प्रेम नहीं मिलेगा ये मेरा दिया हुआ प्रेम वैसा ही है जैसा कि कोई मछली को मारने वाला कांटे पर आटा लगा देता है आटा लगा के कांटे पर और लटका के बैठ जाता है अपनी बंसी को मछलियां सोचती होंगी कि आटा खिलाने के लिए बड़ी कोई कृपा करके आया है पर आटा सिर्फ ऊपर है भीतर कांटा है मछली आटे ही खाने को आएगी और तब पाएगी कि कांटा उसके प्राणों तक चुभ गया है अगर किसी में कांटा भी डालना हो तो आटा लगाकर ही डालना पड़ता है अगर मुझे किसी से प्रेम लेना है और किसी के ऊपर प्रेम की मालकियत कायम करनी है तो पहले घुटने टेक के प्रेम निवेदन करना पड़ता है आटा है तो दूसरा सूत्र आप ख्याल ले जब तक प्रेम की है कि कोई मुझे प्रेम दे और ध्यान रहे जब तक ये आकांक्षा है तब तक, तक आप बच्चे हैं जुबेनाइल आप विकसित नहीं हुए विकसित मनुष्य वो है जिसकी प्रेम पाने का कोई सवाल जिसे नहीं रह गया जो बिना प्रेम के जी सकता है प्र मनुष्य वो है जो प्रेम नहीं मांगता और ये बड़े मजे की बात है और इसी से तीसरा सूत्र निकलता है जो आदमी प्रेम नहीं मांगता वो आदमी प्रेम देने में समर्थ हो जाता है और जो आदमी प्रेम मांगता चला जाता है वो कभी प्रेम देने में समर्थ नहीं होता मगर बड़ा उल्टा है हम सबको लगता है हम प्रेम देने में समर्थ है बाप सोचता है मैं बेटे को प्रेम दे रहा हूं लेकिन मनोवैज्ञानिक से पूछे मनस्वित से पूछे वो कहता है बाप भी बेटे को थपथपा के आशा करता है कि बेटा भी बाप को थपथपाए हाँ थप, थप थपाने के ढंग अलग होते हैं बेटा और ढंग से थपथपाएगा बाप और ढंग से थपथपाएगा थप बेटा कहेगा डैडी आप जैसा ताकतवर डैडी इस दुनिया में कोई भी नहीं डेडी जिनकी छाती में हड्डियां भी नहीं है उनकी छाती फूल के आकाश जैसी और बेटा भी थपथपा रहा है बेटा भी अगर बाप का प्रेम चुपचाप ले ले और उत्तर ना दे तो बाप दुखी और पीड़ित लौटता है बेटा अगर माँ का प्रेम वापस ना लौटा है तो माँ मा भी चिंतित तो और परेशान और पीड़ित हो जाती बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी प्रेम वापस मांग रहा है आदमी उसे नहीं मिलता तो लोग कुत्ते पाल लेते दरवाजे पे आते हैं कुत्ता पूछे ला देता है क्योंकि अब पत्नियां पूछे जरूरी नहीं बच्चे पूछ जरूरी नहीं सब गड़बड़ हो गई है पुरानी व्यवस्था पूछ की जिन जिन मुल्कों में आदमी पूछिलाना बंद कर रहे हैं वहां वहां कुत्ते का फैशन बढ़ता जाता है वो सबस्टिट्यूट दरवाजे पर खड़ा रहता आप आए वो पूछ देता है आप बड़े खुश हो जाते हैं आश्चर्यजनक है। कुत्ते की हिलती पूछ भी आपको तृप्ति देती कम से कम कुत्ता तो प्रेम दे रहा है हालांकि कुत्ता का भी प्रयोजन वही है वो भी पूछ हिला के आटा डाल रहा है उसके भी अपने कांटे हैं वो भी जानता है कि बिना पूछ हिलाए ये आदमी टेकने नहीं देगा ये भोजन मिलता है घर में विश्राम मिलता है ये पूछ हिला के वो आपसे खरीद रहा है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है इस सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट में है जो आदमी प्रेम मांग रहा है वो मित्र और शत्रु के बीच संबुद्धि को उपलब्ध नहीं हो सकता सिर्फ वही आदमी संबुद्धि को उपलब्ध हो सकता है वो तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं जो प्रेम मांगने के पार चला गया और जो प्रेम देने में समर्थ हो गया है जिसे प्रेम देना हो और लेना नहीं है वो मित्र को भी दे सकता है शत्रु को भी दे सकता है क्योंकि लेने का तो कोई सवाल नहीं है इसलिए फर्क करने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है सुना है मैंने जीसस एक कहानी कहा करते थे वो कहानी आपको इस बात को समझाने में सहयोगी होगी हो जीसस कहा करते थे प्रेम को ही समझाने के लिए कभी कभी जीसस के शिष्य सवाल उठा देते थे कि मैं तो आपकी इतनी सेवा करता हूं फिर भी आप मुझे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि उस आदमी को करते हैं जिसने आपकी कभी कोई सेवा नहीं की मैं आपके साथ बरसों से परेशान होता हूं दर दर भटकता हूं मुझे भी आप उतना ही प्रेम देते हैं उस अजनबी आदमी को भी उतना ही प्रेम दे देते हैं जो रास्ते पर आपको पहली बार मिलता है तो जीसे से कहानी कहा करते थे वो कहते थे कि बहुत बड़ा धनपति था बहुत बड़ा उसके पास बहुत धन था जिसका कोई हिसाब भी न था मगर इस वजह से बहुत बड़ा धनपत था इसलिए नहीं ईसा कहते थे वो इसलिए बड़ा धनपति था कि धन पर उसकी पकड़ खो गई थी और धन की उसकी आकांक्षा खो गई थी उसकी अब कोई और आकांक्षा न थी कि मुझे और धन मिल जाए इसलिए वो बड़ा धनपति था और वो धन बांट सकता था क्योंकि जिसकी आकांक्षा शेष है कि मुझे और धन मिल जाए वो बांट नहीं सकता वो दान नहीं कर सकता वो बांट सकता था अब पाने की कोई आकांक्षा ना थी एक दिन सुबह उसके अंगूर के खेत पर उसने अपने मजदूर भेजे और गांव से कहा कि कुछ मजदूर बुला लाओ सुबह सूरज के उगने के वक्त कुछ मजदूर खेत पर काम करने आए लेकिन मजदूर कम थे फिर उसने आदमी भेजा फिर बाजार से कुछ मजदूर आए लेकिन तब सूरज काफी चढ़ चुका था दोपहर होने के करीब थी लेकिन फिर भी मजदूर कम थे काम ज्यादा था फिर उसने और आदमी भेजे ऐसा हुआ कि दोपहर के बाद भी कुछ लोग आए और ऐसा हुआ कि सांझ सांझलते हुए भी कुछ लोग आए और फिर सूरज झलने लगा और मजदूरी बटने का समय आ गया उसने सब मजदूरों को बराबर पैसे दिए सुबह से जो मजदूर आए थे उनकी तेवर चढ़ गई उन्होंने कहा यह अन्याय हम सुबह से आए दिन भर सूरज के चाहते और उतरते हमने काम किया और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी आए हैं जिन्होंने काम हाथ में लिया ही था कि सूरज ढल गया और सांझ हो गई और अंधेरा उतर आया और हम सबको तुम बराबर देते हो उस धनपति ने कहा मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमने जितना काम किया उतना काम के योग तुम्हें मिल गया या उससे कम है उन्होंने कहा नहीं हमें उससे ज्यादा ही मिल गया फिर उस आदमी ने कहा फिर तुम इनकी चिंता मत करो इन्हें इनके काम के कारण नहीं देता मेरे पास बहुत है इसलिए देता हूं तुम्हें तुम्हारे काम से ज्यादा मिल गया हो तुम निश्चिंत चले जाओ और इन्हें मैं उनके काम के कारण नहीं देता मेरे पास देने को बहुत है इसलिए देता हूं जिसके पास देने को प्रेम है और उसी के पास है जिसको आप मांगने की इच्छा ना रही जो प्रेम का भिकारी ना रहा जो सम्राट हुआ बहुत मुश्किल से कभी कोई बुद्ध कभी कोई कृष्ण इस हालत में आते हैं जबकि वो प्रेम के मालिक होते हैं जब वो सिर्फ देते हैं और लेते नहीं मांगते नहीं मांगने का कोई सवाल नहीं सिर्फ बांटते चले जाते हैं ऐसा व्यक्ति शत्रु को भी दे देगा और मित्र को भी दे देगा क्योंकि कोई कमी पड़ने वाली नहीं है और मित्र और शत्रु में फर्क क्यों करे जब दोनों को देना ही है तो फर्क का क्या सवाल है लेना हो तो फर्क का सवाल है क्योंकि मित्र देगा और शत्रु नहीं देगा लेकिन देना ही हो तो फर्क का क्या सवाल है तो तीसरा सूत्र ख्याल रखने की जो प्रेम के मालिक हुए वे ही केवल मित्र और शत्रु के बीच संबुद्धि को उपलब्ध हो सकते हैं मैंने कहा कि धन और निर्धनता के बीच संबुद्धि लानी बहुत कठिन नहीं है क्योंकि धन बड़ी बाहरी घटना है और यश अप के बीच भी संबुद्धि लानी बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि यश अप्यस भी जो सम्राट हुआ है कभी कोई बुद्ध कभी कोई कृष्ण इस हालत में आते हैं क्योंकि आप और आपका प्रेम और आपका पूरा व्यक्तित्व समाहित है आप पूरे रूपांतरित हो तो ही मित्र शत्रु को संभाव से देख पाएंगे ये तीन तो आधारभूत सूत्र आपको ख्याल में रखने चाहिए और जब भी जब भी मन कहे कि ये आदमी मित्र है तब पूछना चाहिए क्यों ये सवाल जब भी मन कहे फलां आदमी शत्रु है तो पूछना चाहिए क्यों क्या इसलिए कि उससे मुझे प्रेम नहीं मिलेगा क्या इसलिए कि वो मेरे किसी काम में बाधा डालेगा किस लिए वो मेरा शत्रु है और किस लिए कोई मेरा मित्र है क्या इसलिए कि वो मुझे प्रेम देगा मैं भरोसा कर सकता हूं मेरे वक्त पर काम पड़ेगा मेरे काम में सहयोगी होगा बाधा नहीं बनेगा अगर यही सवाल आप उठते हो तो फिर एक बार सोचना कि आप जिंदगी में कोई काम करने के पागलपन से भरे हैं अहंकार सदा कहता है कि कुछ करने को आप हैं, जो भी करने को है वो परमात्मा कर लेता है आप ना हक के बोझ से ना भरे आप व्यर्थ विक्षिप्त ना हो उससे कुछ काम तो ना होगा उससे सिर्फ आप परेशान हो लेंगे उससे कुछ भी ना होगा इस दुनिया पर कितने लोग आते हैं जो सोचते हैं कुछ करना है उनको आप जरूर कुछ करते रहें लेकिन इस ख्याल से मत करें कि आपको कुछ करना है इस ख्याल से करते रहें कि परमात्मा की मर्जी वो आपसे कुछ कराता है आप करते अगर ऐसा आपने देखा तो शत्रु भी आपको परमात्मा का ही काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त तो और कोई है नहीं तब आप समझेंगे कि परमात्मा का कोई हिसाब होगा वो शत्रु से भी काम ले रहा है मुझसे भी काम ले रहा है उसके अनंत हाथ है वह हजार ढंग से काम ले रहा है तब आपको शत्रु व मित्र बनाने की कोई जरूरत ना रह जाएगी इसका यह मतलब नहीं कि आपके शत्रु मित्र नहीं बनेंगे वो बनेंगे वो उनकी मर्जी आपको बनाने की कोई जरूरत ना रह जाएगी और आप दोनों के बीच संभाव रख सकेंगे ये समता आ जाए तो भी मनुष्य योग में प्रतिष्ठित हो जाता है समत्व कहीं से आए वही सार है तो कृष्ण सूत्र में कहते हैं शत्रु और मित्र के बीच ठहर जाने को अर्जुन के लिए यह सूत्र काम का हो सकता है उसकी सारी तकलीफ गीता में यही है उसको कष्ट यही हो रहा है कि उस तरफ बहुत से मित्र हैं जिनको मारना पड़ेगा शत्रु है उनको मारना पड़े उसमें तो उसे अड़चन नहीं है अर्जुन को अड़चन नहीं है अगर विभाजन साफ साफ होता तो बड़ी आसानी होती मगर विभाजन बड़ा उल्टा था युद्ध बहुत अनूठा था और इसलिए गीता उस युद्ध के मंथन से निकल सकी नहीं तो नहीं निकल पाती युद्ध इसलिए अनूठा था कि उस तरफ भी खड़े थे सजे साथी खड़े थे परिजन खड़े थे परिवार के लोग थे कोई भाई था कोई भाई का संबंधी था कोई पत्नी का भाई था कोई मित्र का मित्र था सब गुथे हुए थे उस तरफ इस तरफ एक ही परिवार खड़ा था साफ नहीं था कि कौन है शत्रु कौन है मित्र सब धुंधला था उसी से अर्जुन चिंतित हो आया उसे लगा अपने ही इन मित्रों को परिजनों को मारकर अगर ये इतना बड़ा राज्य मिलता हो तो हे कृष्ण छोड़ू इस राज्य को भाग जाऊं जंगल इससे तो मर जाना बेहतर आत्महत्या कर लू वो अच्छा इतने सब मित्रों को इतने परिजनों की हत्या करके राज्य पाकर क्या करूंगा वो छत्री बोला वो छत्री का मन है राज्य दो कौड़ी का है लेकिन परिजनों को मित्रों को मारने का क्या प्रयोजन है वो छतरी का ही मन बोल रहा है जो मित्रों फत्रु की कीमत आंकता है उस तरफ भी अपने ही लोग खड़े हैं दुर्भाग्य अभाग्य का क्षण की बंटवारा ऐसा हुआ है ऐसा ही होने वाला था क्योंकि जो अर्जुन के मित्र थे वे ही दुर्योधन के भी मित्र थे खुद कृष्ण बड़ी मुश्किल में बटके खड़े थे कृष्ण इस तरफ खड़े थे कृष्ण की सारी फौजें गौरवों की तरफ खड़ी थी अजीब थी लड़ाई अपनी ही फौजों के खिलाफ अपने ही सेनापतियों के खिलाफ कृष्ण को लड़ना था और उस तरफ से कृष्ण के ही सेनापति कृष्ण के खिलाफ लड़ने को तत्पर था सारा बटवारा प्रिजनों का था मजबूरी में कोई इस तरफ खड़ा हो गया था कोई उस तरफ लेकिन सभी बेचैन थे फिर भी अर्जुन सर्वाधिक बेचैन था क्योंकि कहा जा सकता है कि अर्जुन उस युद्ध पर सर्वाधिक शुद्ध छत्री था तो सर्वाधिक बेचैन हो उठा था भीम उतना बेचैन नहीं उसे मित्र दिखाई नहीं पड़ रहे शत्रु इतने साफ दिखाई पड़ रहे हैं पहले उनको मिटा डालना उचे था फिर सोचा जाएगा अर्जुन चिंता और संताप में पड़ा है कृष्ण का यह सूत्र अर्जुन के लिए विशेष है मित्र और शत्रु के बीच संभाव इसका मतलब है कि कोई फिक्र ना करो कौन मित्र है कौन शत्रु है दोनों के बीच तथस्थ हो जाओ कौन अपना है कौन पराया है इस भाषा में मत सोचो यह भाषा ही गलत है योगी के लिए निश्चित गलत है और बड़ी मजे की बात यही है कि अर्जुन तो केवल युद्ध से बचने का उपाय चाहता था उसकी सारी जिज्ञासा नेगेटिव नकारात्मक थी किसी तरह युद्ध से बचने का उपाय मिल जाए लेकिन कृष्ण जैसा शिक्षक ऐसा अवसर चूक नहीं सकता था कृष्ण की सारी शिक्षा पॉजिटिव है कृष्ण की सारी चेष्टा अर्जुन के भीतर योग को उत्पन्न कर देने की अर्जुन तो सिर्फ इतना ही चाहता था किसी तरह से ये ये जो संताप पैदा हो गया मेरे मन में ये जो चिंता हो गई इससे मैं बच जाऊं कृष्ण ने इसका पूरा उपयोग किया अर्जुन की इस चिंता के क्षण का इस अवसर का कृष्ण इसके लिए उत्सुक नहीं है कि वो चिंता से कैसे बच जाए कृष्ण इसके लिए उस उस सुख है कि वो निश्चिंत कैसे हो जाए इस फर्क को आप समझ लेना चिंता से बच जाना एक बात है वो तो रात में ट्रिंकुलाइजर लेके भी आप चिंता से बच जाते शराब पी लें तो भी चिंता से बच जाते शराब कई तरह की है अर्जुन को भी शराब पिलाई जा सकती थी भूल भाल जाता नशे में टूट पड़ता युद्ध में शराब कई तरह की है कुल की यश की धन की राज्य की प्रतिष्ठा की अहंकार की वो कुछ भी उसे पिलाई दी जा सकती थी भूल जाता दीवाना हो जाता उसके घाव छुए जा सकते थे कृष्ण उसके घाव छू सकते थे कि तू अर्जुन जानता है कि तेरी द्रौपदी के साथ दुर्योधन ने क्या किया नशा शुरू हो जाता उसके घाव छुए जा सकते थे घाव घाव बहुत गहरे थे और हरे थे कृष्ण के लिए कठिनाई ना पड़ती इतनी लंबा लंबी गीता कहने की कोई भी जरूरत ना थी जरा से घाव उकसाने की जरूरत थी जहर फैल जाता उसके भीतर कहना था कि यहां आता है वो दिन जब द्रौपदी को नग्न किया था भूल गया वो क्षण जब नग्न द्रौपदी को करने की चेष्टा के चेष्टा के बीच तो सिर झुकाए बैठा था और तेरे ईसान ने दुर्योधन अपनी जान को उघाड़कर थपथपा रहा था और द्रौपदी से कह रहा था आ मेरी जांग पर बैठ जा वो क्षण तुझे याद है बस इतना काफी होता गीता कहने की कोई जरूरत नहीं अर्जुन कून पड़ा होता लेकिन कृष्ण ने वो नहीं किया उसको सिर्फ उसको सिर्फ नशा दे के लड़ा देने की बात ना थी सिर्फ चिंता से बचा देने की बात ना थी निश्चिंत बनाने की विधायक प्रक्रिया की बात थी तो कृष्ण पूरी मेहनत ये कर रहे हैं कि वो चिंता के बाहर हो जाए इतना काफी नहीं युद्ध में उतर जाए इतना काफी नहीं काफी यह है कि वो योगारूढ़ हो जाए जरूरी यह है कि वो योगस्थ हो जाए वो योगी हो जाए और योगी होकर ही युद्ध में उतरे तो युद्ध धर्म युद्ध बन सकेगा अन्यथा युद्ध धर्म युद्ध नहीं होगा दुनिया में जब भी दो लोग लड़ते हैं तो कभी ऐसा हो सकता है थोड़ी बहुत मात्रा का भेद होता है को में, कोई थोड़ा ज्यादा अधार्मिक कोई थोड़ा कम अधार्मिक लेकिन ऐसा मुश्किल से होता है कि एक धार्मिक और दूसरा अधार्मिक अधार्मिक होने में ही मात्रा भेद होता, होता है कोई नब्बे प्रतिशत अधार्मिक होता है कोई पंचानबे प्रतिशत होता है लेकिन युद्ध हमेशा अधर्म और अधर्म के बीच ही चलता है प्रश्न एक अनूठा प्रयोग करना चाह रहे हैं शायद विश्व के इतिहास में पहला और अभी तक उसके समानांतर कोई दूसरा प्रयोग हो नहीं सका वो प्रयोग ये करना चाह रहे हैं युद्ध को एक धर्म युद्ध बनाने की किमिया अर्जुन को देना चाह रहे हैं वो अर्जुन से कह रहे हैं तू योगी होकर लड़ तू सम्व बुद्धि को उपलब्ध होकर लड़ तू शत्रु और मित्र के बीच बिल्कुल तथस्थ होकर लड़ अपने और पराया के बीच फासला छोड़ दे क्या होगा फल इसकी चिंता न कर इसकी ही चिंता कर कि क्या है तेरा चित्त कौन मरेगा कौन बचेगा इसकी फिक्र न कर इसकी ही फिक्र कर कि चाहे कोई मरे चाहे कोई बचे चाहे तू मरे या तू बचे लेकिन मृत्यु और जन्म के बीच तुझे कोई फर्क ना हो तू समत्व को उपलब्ध हो जाए चाहे सफलता है चाहे असफलता चाहे विजय और चाहे पराजय तू दोनों को संभाव से झेल सके तेरे चित्त की लौ जरा भी कंपित ना हो तू निष्कंप हो जा युद्ध के क्षण में किसी को योगी बनाने की ये चेष्टा बड़ी इम्पॉसिबल है बड़ी असंभव है इस कृष्ण जैसे लोग सदा ही असंभव प्रयास में लगे रहते हैं उनकी वजह से ही जिंदगी में थोड़ी रौनक उनकी वजह से ऐसे असंभव प्रयास में लगे हुए लोगों की वजह से ही जिंदगी में कहीं कहीं कांटों के बीच एक आध फूल खिलता है और जिंदगी के उपद्रव के बीच कभी कोई गीत जन्मता है असंभव प्रयास द इम्पॉसिबल रेवोल्यूशन एक असंभव क्रांति की आकांक्षा है कि अर्जुन योगी होकर युद्ध में चला जाए दो बातें आसान है अर्जुन को योगी मत बनाओ बेहोश करो और भी भोगी बना दो युद्ध में चला जाएगा दूसरी भी बात संभव है अर्जुन को योगी बनाओ युद्ध को छोड़कर जंगल चला जाए। ये दो बातें बिल्कुल आसान और संभव है। ये बिल्कुल पॉसिबल के भीतर है दो में से कुछ भी करो अर्जुन को और भोग की लालच दो युद्ध में लगा दो अर्जुन को योगी बनाओ जंगल चला जाए कृष्ण एक असंभव चेष्टा में संलग्न है और इसलिए गीता एक बहुत ही असंभव प्रयास है असंभव होने की वजह से ही अद्भुत असंभव होने की वजह से ही इतना ऊंचा इतना ऊर्ज्वगामी वो असंभव प्रयास ये है कि अर्जुन तू योगी भी बन और युद्ध में भी खड़ा रहे तू हो जा बुद्ध जैसा फिर भी तेरे हाथ से धनुष बाण न छूटे बुद्ध जैसा होकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाने में अड़चन नहीं कोई अड़चन नहीं है लेकिन बुद्ध जैसा होकर युद्ध के क्षण पर युद्ध के मैदान में खड़े रहने में बड़ी अड़चन है और इसलिए वे सब द्वार खटखटा रहे हैं कहीं से भी अर्जुन को प्रकाश दिखाई पड़ जाए इस सूत्र में वे कहते हैं मित्र और शत्रु के बीच सम्बुद्धि तो तु योग को उपलब्ध हो जाता है